की की लीला प्रसंग साधक भाव का प्रथम विकास आते ही इच्छा अनुसार कार्य मिल जाने के के कारण गदाधर आनंद उन कार्यों को करने पश्चात अपने अग्रज की सेवा तथा उनसे कुछ कुछ अध्ययन भी करने लगे गुणशाली प्रियदर्शक बालक थोड़े ही दिनों में यजमानों के परिवारों के प्रिय पात्र बन गए कामार पुकुर की तरह वहां पर भी संभ्रांत घरों की महिलाएं उनके सरल आचरण कार्य क्षमता मधुर वार्तालाप तथा देवभक्ति को देखकर बिना किसी संकोच के उनके समीप आती थी और उनके द्वारा छोटे मोटे कार्यों को कराने तथा उनके मधुर कंठ से भजन सुनने के लिए आग्रह करती थी इस प्रकार कामार पुकुर की भांति वहाँ भी बिना किसी प्रयास के बालक का एक अपना दल बन गया और अवकाश मिलते ही बालक भी समस्त नर नारियों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक दिन बिताने लगा इसलिए यह स्पष्ट है कि कलकत्ता आकर भी बालक की शिक्षा में विशेष उन्नति नहीं हुई यह सब कुछ जानते हुए भी राम जी के लिए सहसा अपने भाई से कुछ कहना संभव नहीं हुआ कारण यह था कि एक तो माता के प्रिय कनिष्ठ पुत्र को उनको स्नेह सुख से वंचित कर दे एक तरह अपने ही सुविधा के लिए दूर लिवा लाए थे और दूसरे यह कि लघु भ्राता के सद्गुणों से आकृष्ट हो लोग उसे आग्रह पूर्वक अपने घर पर स्वागत निमंत्रण आदि देते रहते थे ऐसी स्थिति में बालक को रोककर उनके आनंद में विघ्न उत्पन्न करना क्या न्याय संगत हो सकता है ऐसा करने से बालक के लिए कलकत्ते में रहना वनवास की तरह असहनी नहीं होगा घर की आर्थिक स्थिति यदि अनुकूल होती तो बालक को माता के निकट से दूर लिवा लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कामार पुकुर के समीपवर्ती किसी दूसरे गांव में किसी योग्य अध्यापक के पास पढ़ने के लिए भी उसे भेजा जा सकता था उस हालत में माता के समीप रहकर ही बालक पढ़ लिख सकता था इस प्रकार की भावना से प्रेरित हो कुछ महीनों तक बालक से कुछ न कहते हुए भी अंत में कर्तव्य की प्रेरणा से पढ़ने में ध्यान देने के निमित्त एक दिन रामकुमार जी ने सामान्य रूप से बालक को डांट डपट दी क्योंकि कुछ दिनों के बाद सरल तथा सदा आत्म हुआल बालक को आगे चलकर संसारी बनना पड़ेगा और इसके लिए अभी से उसे नियंत्रित कर उचित मार्ग में चलने की शिक्षा न मिली तो भविष्य में उसके लिए वह कार्य क्या कभी संभव हो सकता है अतः भ्रातृवात्सल्य तथा सांसारिक अनुभव दोनों कारणों से प्रेरित होकर ही रामकुमार जी ने ऐसा किया था किंतु संसार की स्वार्थमयी कठोर प्रथा का कुछ कुछ अनुभव प्राप्त रहने पर भी स्नेह पर रामकुमार जी को अपने छोटे भाई की अद्भुत मानसिक गठन के बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं था उन्हें स्वप्न में भी इस बात की धारणा नहीं हुई थी कि उस छोटी सी आयु में ही बालक ने सांसारिक मानवों की सर्वविध प्रचेष्टा तथा उनके आजीवन परिश्रम के उद्देश्य का परिचय प्राप्त कर चंद दिन की प्रतिष्ठा तथा भोग सुख को सूक्ष्म मानकर उसने मानव जीवन का दूसरा ही उद्देश्य निर्धारित किया है इसलिए तिरस्कार के भय से विचलित न होकर सरल हृदय बालक ने जब स्पष्टतया अपने हृदय की बातों को उनसे कहा तब वे उसके तात्पर्य को भली भांति हृदयंगम न कर सके वे सोचने लगे कि पिता माता का यह अत्यंत स्नेह पात्र बालक शायद अपने जीवन में इस प्रकार सर्वप्रथम तिरस्कृत हो असंतुष्ट होने के कारण ही इस प्रकार का उत्तर दे रहा है पर उस दिन उस सत्यनिष्ठ बालक ने उन्हें अपने हृदय की बातों को समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया अर्थकारी विद्या को सीखने की उसकी इच्छा नहीं है इस बात को भी उसने नाना प्रकार से व्यक्त किया किंतु बालक की बात सुनता कौन है बालक तो आखिर बालक ही है जब किसी वयोवृद्ध को भी हम कभी स्वार्थमय प्रयास से विमुख होते देखते हैं तब यह निश्चय कर लेते हैं कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया है। बालक की उन बातों को उस दिन रामकुमार जी ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर सके किसी विशेष स्नेह पात्र को कुछ तिरस्कृत करने के बाद जिस प्रकार हम दुखित होते हैं तथा पहले की अपेक्षा उसे सौ गुना अधिक प्यार कर स्वयं शांति लाभ करने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार अपने छोटे भाई के प्रति भी कुछ काल तक के लिए प्रत्येक कार्य में उनका आचरण होता रहा इस समय से बालक गदाधर अपने हार्दिक अभिप्राय को सफल बनाने के लिए अवसर ढूंढने लगे यह घटना के उपरांत उनके कार्यों को देखकर हमें इस बात का विशेष परिचय मिलता है पूर्वोक्त घटना के बाद दो वर्ष तक श्री राम कृष्णदेव तथा उनके अग्रज के जीवन में परिवर्तन का स्रोत कुछ प्रबल रूप से प्रवाहित हुआ था अग्रज की आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी तथा अनेक प्रकार से प्रयास करने पर भी उस विषय में उनकी कुछ भी उन्नति नहीं हो रही थी विद्यालय को बंद कर दूसरा कोई कार्य स्वीकार किया जाए अथवा नहीं इस विषय को लेकर उनके मन में बड़ी उथल पुथल मची थी किंतु वे कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे फिर भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए शीघ्र ही दूसरा कोई उपाय ढूंढे बिना अन्य कोई मार्ग नहीं है क्योंकि इस प्रकार समय बिताने से उन्हें अंत में ऋणग्रस्त हो विभिन्न अनर्थों का सामना करना पड़ेगा किंतु किस उपाय का अवलंबन किया जाए यजन याजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त और किसी कार्य की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रयास पूर्वक समयोपयोगी किसी अर्थ विद्या सीखने का उनमें उद्यम और उत्साह भी नहीं था साथ ही यदि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अर्थार्जन के लिए प्रयास भी किया जाए तो उन्हें भजन पूजन आदि के लिए अवकाश मिलना भी कठिन होगा थोड़े ही में संतुष्ट तथा साधु स्वभाव राम कुमार जी वैश्विक कार्यों में विशेष उत्साही नहीं थे इसलिए श्री रघुवीर की इच्छा पर निर्भर हो उक्त चिंताओं से मन को हटाकर, दे पहले जो कुछ कर रहे थे विषन्न हृदय से उसी में लगे रहे अस्तु इस प्रकार अनिश्चित स्थितियों में ईश्वर की इच्छा से एक घटना के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाने के कारण रामकुमार जी थोड़े ही समय में चिंतामुक्त हो गए